एक भाग है उसमें शिष्य अपना प्रश्न पे आधार पर शास्त्र आधार पर शास्त्र के आधार पर जो शंका होता है कि अपने संबंधित उसको एक एक करके निराकरण करते समझाया कि तुम तुम्हें तो व्यापक शुद्ध चेतन तुम्हें संसार में और कुछ नहीं है इस प्रकार से जे वहा प्रतिपादन करके दिखाया उसके बाद जो है जो अभी के जो के के माध्यम माध्यम से कैसे उसको समझाने के लिए कि पहले जे कर्म जो मुक्ति कर्म मुक्त मुक्तिफल कर्म से नहीं मिलता कर्मों के द्वारा हम जो है लोकता तो मतलब कर्म के द्वारा ब्रह्म लोग तब जा सकते हैं और कर्म करने के लिए कर्ता कर्म करण फल संप्रद्धि को मिट्टा इसीलिए हमेशा जो है ज्ञान ही मुक्ति के एकमात्र साधन है इसके प्रति मत कर्म को अनुपयोगी तो ये नहीं बोल रहे कर्म भी उपयोगी है कर्म उपयोगी कैसे है कर्म उपयोगी की वो ज्ञान के दरवाजे तक पहुंचाता है हमको ज्ञान के दरवाजे तक पहुंचता है तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका जो वर्ष पोषण का जो पहला खंड था वहां तक तो हो गया था अब द्वितीय भाग में जो आत्मज्ञान के सबसे साधन है अच्छा साधन क्या है कि जो हम लोग ये मैं हूं इस प्रकार से जो अपने को सोचते हैं तो जितना जहां तक हमारा सोच और तक हमारे मन बुद्धि काम करते है उस सबको निश्चित कर देने पर तब जाके आत्मा की कथा है तो बोल होता है कि जो हमारा बुद्धि में आ रहा है बुद्धि का विषय बन बनकर जो सामने आ रहा है वो मैं नहीं हूँ वो मैं नहीं हूँ पहले तो आता है कि मैं मनुष्य हूँ फिर मैं ब्राह्मण हूँ मैं गृहस्थ हूँ मैं संन्यासी हूँ मैं फिर इंद्रियों धर्म को लेकर के मैं बुद्धिमान हूँ मैं डॉक्टर हूँ इंजीनियर ये सब जितना है ये सब हमारी आत्मज्ञान में प्रतिबंधक है ये सब आत्मज्ञान में प्रतिबंधक है इसलिए यहाँ पे आगे के के चैप्टर प्रकरण प्रकरण आ रहे में में नेगेशन अपने को जानने के लिए इस प्रकार इसको नहीं होते हैं जब कुछ कुछ निराकरण करते करते जिसको फिर हम निराकरण निशेद नहीं कर सकते मैं, हम सामने हमारा कपड़ा दिखाई दे रहा है शरीर के ऊपर कपड़ा भी मैं नहीं हूँ फिर स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है स्थूल शरीर भी मैं नहीं हूँ क्योंकि ये तो मैं दिखाई दे रहा है इसी प्रकार स्थूल शरीर मतलब अन्न मैं खुश हो गया इस प्रकार अनुमय कोश फिर प्राण प्राणा अहंकार तक भी हम देखते हैं तो अहंकार बोल रहे मैं ये हूँ अरे तो कम ने बोला तो मानो तो अथवा हमने कुछ समझा वो भी हम देखते हैं यहाँ सब निशे पर समस्त निशेद के अधिष्ठान के रूप में जो बच जाते हैं जिसको नहीं निषेद किया जा सकता वो जो है हमारा शुरू है तो इसलिए समस्त के के अधिष्ठान रूप में में बना रहता है वो जो है हमारा शुरू है उसको समझाने के लिए अगला श्लोक देखिए आ रहा चैप्टर टू प्रतिषेधेम इति निदम न प्रतिपद्य सब निषेद करते यही प्रतिषेध अशकवाद जिसको निषेध नहीं किया जा सकता जो समस्त निश्चित अधिष्ठान है मन की वृत्तियां मैं नहीं हूँ मन की वृत्ति को तो मैं देखता इस प्रकार बुद्धि भी मैं नहीं हूँ जो निश्चय करने वाला है ये करूंगा वो बुद्धि है तो उसको भी निश्चित कर दिया अहंकार मैंने जाना मैं समझी सब निश्चित करने के बाद जो अंतिम में बच जाता है जिसको नहीं निश्चित किया जा सकता वो जो है, है। तो समस्त निषेध का रूप में बचता कौन है वो जो बचता है जिसको निषेध नहीं किया जा सकता है वही हमारी पारंजीस्ट वेस्ट वे के वे आत्मा को समझने के लिए प्रतिषेध यहां पे तो प्रतिषेध करना जिसको संभव नहीं है है जो समस्त तो का शेष बच है। शेषी निशित हो अंगा दम शे, शेषी तम समस्त तो तो निषेद करने के अंतिम में बच जाता है जिसको निषेध नहीं किया जा सकता है कैसे निशेद करेंगे ना हमिदम ना हमिदम ये मैं नहीं हूँ ये मैं नहीं हूँ इस के दारा, इस के के बल इसमें अक्षर बोलते हैं, तो तो तो पे प्रतिपद करते करते वर्ण आश्रम धर्म निश्चित करके कि ना ये किसी को खाता है ना इसको कोई खा सकता है इसको कोई छू सकता है इस प्रकार से उस अक्षर तत्व को प्रतिपादन करते हैं। इसलिए इस उद्भूत रूप में कभी समझ में नहीं आता इसीलिए हमको लगता है कि आत्मा क्या नहीं हो रहा है परंतु समस्त वस्तु को निषेध करने पर वो निषेध का अधिष्ठान के रूप में जो बच जाता है वही हमारा पारमार्थिक स्वरूप है जिसको कभी भी निषेध नहीं किया जा सकता तीनों काल में चतुर्दल भुवन में जो हमेशा एक ही रूप में विद्यमान है जिसका नाश कभी नहीं हो सकता है जिसको कोई चिंतन मतलब जो विषय रूप में समझ में नहीं आ सकता है, ये हमारा स्वरूप है, है करना जिसको संभव नहीं है कैसे जो समस्त निश्चित के अधिष्ठान है नेति नेति नेतिषित समस्त अधिक पति पद्धति आत्मा जाना जाता है। जाना जा देखिए बोल रहे इदम निषि आत्म आत्मोदा पुनर्माता अहमधी आत्मोद्या उद्भवत्वा अब इसके लिए आत्मा की सब निश्चित करने के बाद जो बचा रहेगा जो जिसको निश्चित नहीं किया जा सकता है वो उसको जानने के लिए और कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता क्योंकि स्वयं अनुभव में आ रहा है यदि निश्चित ठीक से होगा तो वो अनुभव में भी आएगा इसे ठीक से नहीं कर पा रहे इसलिए अनुभव में नहीं इसीलिए उठते तो जो, जो, जो, मैं, मैं हैं वो हमने वृत्तिमक मैं है वो जो है अहमदी एकदम आत्मोत्थान वो बाशा और मैं बोलता हूँ मैं जाना मैं देखा ये वाणी अभिव्यक्त होने के कारण वो बोलते हैं बाचारम का का जिसको कहा जा सकता है वो नहीं है वो वो नहीं से से बना बना हुआ उपादान कारण जितना भी आपको मतलब बर्तन आदि दिखाई पड़ते हैं वो बर्तन में कोई सत्य नहीं है परंतु वो उपादान कारण मूल उपादान कारण एकमात्र सत्य है किसी प्रकार विकारो नामध्यम का जितना का विकार मात्र है वहाँ पे तो उपादान कारण ही एकमात्र ऐसा करके श्रुति कहते इसलिए निशिद आत्म उद्भवत्वा सब कुछ निश्चित कर देने पर जो अंदर विद्यमान विद्युमताना पुनर्मानतम जो बचा हुआ रहता है वो फिर किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता प्रमाण के माध्यम से जो भी कुछ हम जानते हैं को कर देने पर वो वो के के रूप में मतलब किसी बोलेंगे तो उसको किस प्रमाण से जानेंगे सब प्रमाण और प्रमाण के द्वारा जाना होगा जो वस्तु वो सब को निश्चित हो जाने कारण फिर उसको जानने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है वो आत्मा रहने के कारण ही सारा प्रमाण जो है काम कर पाते हैं तो कोई भी प्रमाण स्रोत्र तो कर्ण ये सब जो प्रमाण है अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं ये सब कोई भी प्रमाण काम नहीं कर पाता यदि आत्मा नहीं होता तो इसलिए तो एक फिर प्रमाण के द्वारा जानने बदना पुनर्मान प्रमाणता कोई प्रमाण के जानने से वो नहीं होगा ये फिर प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता किसी भी प्रमाण के बिना ही अपने आप समझ में आता है निश्चित प्रक्रिया वेदांत की मुख्य प्रक्रिया है कि जो भी कुछ सामने वस्तु दिखाई पड़ रहा है क्या ये मैं हूँ क्या ये मैं हूँ तो इस प्रकार से निश्चित करते करते करते करते जो समस्त तो निश्चित का अधिष्ठान रूप में बचेगा जिसको शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है जिसको इंद्रियों के द्वारा बुद्धि की तरह नहीं जाए विषय रूप में नहीं जाना जा सकता परंतु तो कोई निश्चित करने वाला एक बैठा हुआ जिसको निश्चित वो समझ में आता है वो समझ में आता वो क्या है वो बोलना मुश्किल है क्योंकि वो इंद्रिय गर्म नहीं है शब्द स्पर्श और स्कंध से बाहर है तो तो वो तो इंद्रियो तो केवल शब्द स्पर्श रूप रस रही ग्रहण कर पाते हैं उसके भिन्न किसी को ग्रहण नहीं पा कर पाते हैं इसलिए जो है वो, ब, ब, ब, आ, वो उसको जानने के लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती एक चीज ये है कि हम देखिए अभी हम बात कर रहे हैं तो हमारे सामने पुस्तक एक पुस्तकात्मक वृत्ति है जैसे ही हमको दूसरा वृत्ति लाना पड़ेगा तो पुस्तक वृत्ति बंद हो जाएगा तो टेबिला जैसे हुआ था तो उससे मनोवृत्ति पुस्तक उस उस वृत्ति बंद हैगा है। तो मतलब है। के के हुआ टेबिल दिखाई पड़ रहे हैं तो अब वो एक ही वृत्ति है मतलब दीवार सहित इस प्रकार एक व्यक्ति को नाश के बिना दूसरा मनोवृत्ति नहीं हो सकता ये इतना इंस्टिंग सत्य रूप से हो जाता है हम पकड़ नहीं पाते तो यदि इस प्रकार से एक वृत्ति को पर ध्यान देंगे और दूसरा व्यक्ति आने से तो पहले उस, ब, तब, उसको समझने का कोशिश करेंगे। तब क्या हो जाएगा? कि एक वृत्ति के बीच में जो ज्ञाप होता है वो जो है हमारा प्रथा तो स्वरूप होता है परंतु समझ में नहीं आता वो हमारे स्वरूप तो होता है वृत्ति के साथ तो मनोवृत्ति के साथ तो चेतना दिखाई पड़ते हैं पर तो जहाँ पे कोई वृत्ति नहीं है मन जब शांत होकर बैठते हैं स्वरूप तो के साथ एक होकर अलग नहीं कर पाते एक वृत्ति कोई बोलते इसको अपनी वृत्ति को देखते रहो अपनी देखते रहो क्या क्या वृत्ति उठ रहा है मन में और फिर जो है फिर उस वृत्ति के बीच में गैप को पकड़ो वृत्ति दृष्टि के बीच में जो गैप होगा उसमें यदि हम मतलब स्थिर हो पाते हैं तो आत्मा का विषय रूप में समझ आएगा वृत्ति तो विषय रूप में समझ में आएगा वृत्ति की अभाव भी समझ में आएगा जो है कोई मान, मान कोई मन वृत्ति नहीं उठा रहा अब ये एक वृत्ति से दूसरा वृत्ति के जाने के बीच में जो जो वस्तु है, है।, है वो का फेकना कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है इसीलिए आप बोलते हैं पूर्व बुद्धि अबाधित्व न उत्तरा जाये मती दृषि एक स्वयं सिद्ध फल बाध्यते पूर्व बुद्धि स्वयं सिद्ध फल बाध्यते पूर्व बुद्धि को बाधित किए बिना एक नया बुद्धि उत्पन्न नहीं होता नूतन तो उत्तरा जायते मत पूर्व बुद्धि पहले जो मनोवृत्ति थी उस व्यक्ति को बात किए बिना उत्तरावृत्ति न जायते उत्तरा मति न जायते उत्तरा मति पूर्व बुद्धि अबाधित्व न जाय थे ठीक है तो ये वृत्ति जो है ना मान लीजिए ब्रह्माकार व्यक्ति को यहाँ पे बोल यदि आप मानेंगे तो, तो, तो ये ब्रह्माकार अपने अपनाश हो जाता है तो फलते हैं और वही मतलब समस्त दृष्टि को निश्चित करने के जो फल है वही फल है इसलिए वो कभी बाधित नहीं होता वो कभी बाधित नहीं होता क्योंकि वहां पे फलोद्यक्ति नहीं होती यदि फल रूप में उत्पन्न लिखा ही पढ़ते वो तब तो क्या होता वो बाधित भी होता कि इस वस्तु का ज्ञान हमें हुआ इस प्रकार से जैसा बुद्धि के माध्यम से अहंकार के माध्यम से ज्ञान करते हैं कि ऐसा नहीं अनुभव में आएगा परंतु क्या होता है कि उस प्रकार ज्ञान नहीं है फलत तो क्या होता है वो दृष्टा स्वर्म शिद्ध है क्योंकि अभी तक दृश्य को देख रहे थे दृश्य विवेक हो जाए पर विचार करने से पता लग जाएगा ये दृश्य तो दृष्टा ये दोनों भिन्न है देखते देखते देखते देखते जब दृष्टा अकेला रह जाता है वो दृष्टा ही दृश्य को समझना पड़ेगा जो दृष्टा होगा तो अनावस्था दुष्ट आ जाता है इसलिए दृश्य एक स्वयं वो दृष्टा जो है वो स्वयं सिद्ध है वो किसी दृष्टि के द्वारा सिद्ध नहीं होता इसलिए सद एक फल रूप मतलब जो आत्मज्ञान ज्ञान ज्ञानी ज्ञान का फल है जो ज्ञान होता है वो तो बाधित होता है दुष्ट ज्ञान के द्वारा उसका बाद वाला ज्ञान के तरह बाधित होगा परंतु तो ये जो है ये हमेशा फल रूप ही है ज्ञानी ज्ञान गैन का फल है ये फल रूप होने के कारण ये ज्ञान कभी बाधित नहीं बाधते इसके लिए ये जो प्रोसेस बताया यहाँ पे तो छाद परिषद में कथा आता है कि एक व्यक्ति धनी व्यक्ति वो घर में आया आके पहले तो उसको जो है हाथ पैर बांध के मुंह बांध करके लेटा देते हैं फिर सारा धन दौलत लूटता है फिर उनको उठा करके ले जाके फिर एक जंगल में छोड़ देता है जंगल में ये छोड़ देता है बेचारी क्या करेगा किसी हाथ पैर मुंह सब बंधा हुआ है कुछ समझ में न क्या करे तब तो किसी तरह से जमीन में मुंह घिसते घिसते हाँ, मुंह का बंधन जो था थोड़ा सा हटा तब तो वो चिल्लाने लगा मैं जंगल में पड़ा हूँ मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ मैं जंगल में पड़ा हूँ ऐसा करके चिल्लने लगा तो जंगल में तो महात्मा तपस्या करने वाले महात्मा कभी एक रहते हैं वहां पे तो किसी महात्मा के के सुनाई कोई चिल्ला रहे हैं भाई आवाज हाँ आवाज तो उठ करके की तरफ जाए तो देखा एक व्यक्ति जो है हाथ पैर बताऊ वहां पे पड़ा हुआ है तो पहले उनका इस बंधन को खोलते हैं फिर पूछते हैं तुम तो मैं इस गांव का रहने वाला हूँ अब कहा से आया कैसे आया पता नहीं आया तो मतलब तो तो समझाने के लिए छोटा श्लोक में बोलते है शोको मोहादि दूषितमतो जगह प्रतिपद्यते स्वात्मान प्रतिपद्यम्य शोको मोहादि दूषित को जदव स्वात्मान प्रतिपद्यते इदम वनम अतिक्रम जो जंगल में तो केंक दिया ना इस इस, इस, इस, इस जाओ, तो में जाओ फिर वहां पे जाके जंगल समाप्त हो जाएगा इस जंगल को पार करके अरे जंगल का विशेष जंगल शोक मुहादिषित जंगल है जंगल शोक और मोह के द्वारा दूषित इस जंगल को पार करके शोक मुहादि दूषितम इधम बनम अतिक्रम्य फिर बनाद गांधारक हो जाता बन को पार करने के बाद जैसे गंधार मतलब एक सुंदर देश को तुम प्राप्त हो तो जहाँ पे हर चीज सुविधा मिलता है इसी प्रकार जैसा है वहां पर इसी प्रकार स्वात्मा इस प्रकार वो व्यक्ति भी सब निश्चित करते करते मैं नहीं हूँ शोक मोह जो मेरा दृष्ट है ये जो शोक मोह तो हा ये बस तो मेरे पास नहीं है मोहम्मत हा ये मिलने से मेरे को जो है सुख मिल जाएगा ये जो शोक वो व्यक्ति जो है संसार बंधन में फंसा के रखना ये शोक मोहरूपी पास को जो है ये जंगल है, है को निशेद को करने पर क्या हो जाएगा कि तुम जो अपना स्वरूप भूत गंध हर देश गंध से भरा हुआ सुगंधि से भरा हुआ ऐसी आनंद की सौंदर शु, से भरा हुआ है उस देश का तुम प्राप्त कर जाएगा किस बात में कहा गया उसीवरूप को प्राप्त कर जाएगा जब, जब आपके पास वस्तु सामग्री कम हो जाएगा तो चिंतन करने जो वस्तु अधिक मन को स्वादिक है की वो जहाँ पे प्रीति है वहाँ पे गौत है तो इसी प्रकार करते करते पास इसीलिए शरीर रक्षा करने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है जो अपने आप प्रारब्ध के बल पे आएगा उससे वही हमारे लिए पर्याप्त है इस प्रकार से मन को निश्चय करके बस जो में लग जाएंगे मतलब वास्तविक ऐसा करते हुए अब यदि अपने से भिन्न करके होंगे वहां पर तो शून्य हो जाएगा ये अपना निशेद करने वाला बचेगा इसीलिए करते एक एक निषेद के अधिष्ठान बचेगा नहीं तो हम शून्यवादी हो जाते हमारा कुछ नहीं बच रहा है सबको तो निशेद, तो सब निशेद कर दिया कुछ नहीं बचा है तब हम उनको पूछते हैं कि पूछते अंदर बैठ कर उसको भी निशेद कर दिया क्या निशेद करने वाला निशे निषिद्ध वस्तु को निश्चित कर सकते हैं अपने को निशेद नहीं कर सकता की जो निश्चित कर रहा है भाई तो मैं ही इस प्रकार से ये चार चार्लोक के माध्यम से नेती -नेती प्रोसेस के माध्यम से तो से उत्तम अधिकारी तो श्रवण तो किया और श्रवण की प्रक्रिया क्या है श्रवण के बाद अपनी निश्चित प्रक्रिया को अपना की जितना हमको हमारे सामने विषय रूप में आ रहा है जितना हमने सामने मैं और मेरा करा ये सब मैं नहीं परंतु कि इन सब को देखने वाला समझने वाला अंतिम में इस सारे वस्तु को निश्चित करने वाला स्वरूप को पालन करने से आत्म साक्षात्कार होता है दूसरा इसके लिए निश्चित मतलब विवेक पूर्वक वैराग्य चाहिए और श्रम दम श्रद्धा समाधान दीक्षा चाहिए इसके बिना नहीं है। जीवन इंद्रियों के ऊपर वाक्य में के, गुरु वाक्य में और अपने पर श्रद्धा भी चाहिए मतलब समाधान समाधान मतलब मन को सम्मेदन करना अथवा जहां जहाँ श्रुति वाक्य में विरोध दिखता पर विचार पूर्वक उसको उस विचार को, को मिटाना हो गया समाधान और ऊपरति विवेक पूर्वक वैराग्य होने पर मन जो है उठी इसे और जो भी कुछ होगा तो अपने आप ही होगा इस करेंगे, करेंगे इस प्रकार से छह सम्पत्त है हमारी कैपिटल है इस कैपिटल को हम जितना बढ़ा पाएंगे उतना विवेक पूर्वक वैराग्य के माध्यम से ऊपर जितना अच्छा होगा उतना जो है मन भगवान में एक जगह पे ऊपर उठ जाना और पूर्ण रूप से रति वो हो गया भगवान मन, मन को लगाना इस प्रकार से जो है ये निश्चित के माध्यम से जब ब्रह्म की जो स्वरूप है उसको समझाने के लिए बोला अब जो है यहाँ पे कि निश्चित तो कर दिया तो बचेगा क्या उसको समझाने के लिए थोड़ा सा चार श्लोक में इसको भी बताएंगे जीप और ब्रह्म की एकता को लेकर के ये लोग बताएंगे थर्डर जो चेत अनात्मा धारे आत्मा चेत ईश्वर अस्मिति विद्याशा अनात्मा शैत नाशो अस्मि यदि भगवान हमसे अलग होगा ना तो कभी भी हम आत्मज्ञान भगवान की ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे एक फंडामेंटल ये है लोगों के मन में ये इच्छा होती है एक मैं आत्मज्ञान तो भगवत ज्ञान को प्राप्त तो करूँ तो मतलब जान ये जो भगवान हैनात्मा यदि ईश्वर अपने से भिन्न होगा नाश हो अस्मृति धारे तब तो क्या हो जाएगा ये मैं नहीं हूँ जैसा बाहरी वस्तु में नहीं हूं मैं नहीं हूं मैं नहीं हूँ तो ईश्वर भी हमसे भिन्न तो मैं नहीं हूँ यही बोलेगा आत्मा चेत ईश्वर अस्मिति और यदि जो निश्चित कर रहे वह वही ईश्वर रूप आत्मा है तब क्या हो जाएगा जो हमारा होता है उसको मिटा देते हैं यदि ईश्वर भी एक हमसे भिन्न वस्तु होगा होता तब क्या होता कि जैसे आपने से भिन्न वस्तु को हमने निशेद कर दिया तो ईश्वर भी निषेध हो जाएगा ईश्वर भी निषेद हो जाएगा ये नहीं हूं मैं ईश्वर अनात्मा और आत्मा चेत ईश्वर थी परंतु तो यही ईश्वरी मेरा स्वरूप है जो निश्चित कर रहा है ये ईश्वर है यही मेरा स्वरूप था वर्तिका इस प्रकार जो है वृत्ति है इस प्रकार जो भावना है निश्चय है वो क्या है कि जो मैं ये हूं मैं वो हूँ उस सब का मिटाने वाले होते हैं इस सब का मिटाने वाले होते हैं इसलिए ये सच्चाई को जानना और झूठ को छोड़ना तो ये जो को हमने क्या बोला निश्चित करो तो निश्चित किसको निश्चित करो तो अपनी बाहरी वस्तु का निशेद कर रहे ये मैं नहीं हूँ ये मैं नहीं हुँ. बुक स्टैंड नहीं हूँ कैलेंडर मै नहीं हूँ तो ये भी सत्य नहीं होता बान विकार नाम देव ये भी नामदेव रूप में वाणी का विकार हो जाता है सत्य वस्तु भी तभी होता इसलिए ईश्वर छेद अनात्मा से मैं ये नहीं तब तब ऐसा निश्चय हो गया होता तब क्या होता क्या है आत्मा इश्चर भी भगवान जो आत्मा भगवान भी तभी जा करके जो है समस्त जो तो बुद्धि बैठा हुआ है वो मिट करके बस आत्मा की कर तो पाएगा अशास्त्र क्या निषेध अपने से भिन्न वस्तु को निश्चित करो निश्चित करते हुए यदि ईश्वर भी जो एक ऐसा ही अपने से भिन्न वस्तु होता तो आसानी से बाहर दिखाई भी दे देता इस प्रकार बाहरी वस्तु को इंद्रियों के माध्यम से हम देख पाते हैं बाहरी वस्तु को इंद्रियों के माध्यम से सुन पाते हैं सूख पाते हैं स्वाद लेते हैं यदि ऐसा ही ईश्वर हमसे कोई बाहरी वस्तु होता ना तो उसको हम कोई ना कोई इंद्र से पकड़ ही लेते तब तो को लगता है कि ज्ञान हो गया परंतु तो ईश्वर ऐसा ही नहीं इसलिए को पकड़ भी नहीं पाते परंतु ये रहने इंद्रियों की, पर प्रत्रु प्रत्रु प्रत्रु प्रत्रु करते हैं निषेध के माध्यम से आत्मा को जानना है किसको निशेद करना है अपने से भिन्न वस्तु को निषेद करना है यदि ईश्वर अपने से कोई भिन्न वस्तु होता है तो वो भी निश्चिंत हो जाता मिथ्या हो जाता अवय होने के कारण परंतु ऐसा नहीं है इसीलिए आत्मा ईश्वर ही तो ज्ञान बोलते हैं जो अंध समस्त आत्मांत आत्मा बुद्धि मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष हूँ मैं ब्राह्मण हूं मैं स्त्री हूं मैं गृहस्थ हूँ मैं डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर की सब बुद्धि को मिटाने वाला है बस जो है एक शुद्ध असंभव व्यापक मातृत है ईश्वर को भिन्न क्यों नहीं रखना है क्योंकि ईश्वर होगा तो भी यहां पे बोला, आपने से ये मैं नहीं हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा ईश्वर मैं नहीं हूँ तो अपने से भिन्न हो जाएगा तो ईश्वर को कभी जो है इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर को जान लेते ऐसा भी नहीं हो तो रहा है यदि अपने से भिन्न वस्तु ईश्वर होता तो कोई ना कोई इंद्रियों के माध्यम से पकड़ सकते थे उसको परंतु ऐसा नहीं है इसीलिए मैं, मैं मतलब जिसको हम इंद्रियों की तरह नहीं जान सकते वही मेरा स्वरूप है वही आत्मा है इस प्रकार से जो अन्द को हटा करके जिसको हटाया नहीं जा सकता तद विषय जो एक बोध उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं तो इसलिए अब जो विद्या किसका इससे भिन्न सारा अभिद्या है इस ज्ञान से भिन्न सारा वस्तु अभिद्या है सामान्य रूप समय लगता है तो हम तो जानते जानते उसको जानते पर विद्या कोटि में विद्या है अविद्या कोटिद्या तो आत्म संबंधित जो बोध है वो यथार्थ विद्या तो है शास्त्र दृष्टि से ऐसा कहा जाता है आत्मनो अन्न सचेत क्या लिखे आगे रंजन आत्मान सचेत भाई सब क्या नहीं नहीं वो वो क्या लिखा है धर्म आत्मनो देखे उसको ये नहीं बोल मैंने नीचे क्या लिखा है वहां पे एक धब्बा खाली किया गया था ठीक है आत्मा चेत धर्म अस्थूलता दू अज्ञेते अश किं तहि शेदत्म हि अन्नधी अन्नधीनुति अन्नधीनुति आत्मनो अन्न सैद्धर्म अस्थूलो मत अज्ञेते अश किमहत अन्नु आत्मनो अन्नस चेधर्म अस्थूल यो माता जो अस्थूल अनुस मधिर कर आकाश वायु अग्नि सबको निश्चित करके ये जो थी आत्मा से भिन्न होता तो। आत्मा से ही शायद आत्मा ही थी थी। तब तो उसको नहीं जानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता परंतु वो हमारी वो आत्मा का ही धर्म है इसलिए वो क्या करते हैं जो इस प्रकार की जो स्थूलत तो बुद्धि सूक्ष्मत्व तो बुद्धि शब्द तो रूपत्व बुद्धि उसको मिटा देते हैं वो, वो मिटा देते हैं कि ये मैं नहीं हूँ ये मैं नहीं हूँ अस्थूल अनुमोहित ऋषि जो है कि 25 स्थान में अक्षर अस्थ प्रशासन है गाय अक्षर क्या है अस्थूल अननु अहस्यम अदीर्घम अलोहितम अस्नेयम अक्षयम अतम अवायु अनाकाशम आशंग, आराशम, असंग अरसम अगंधम अमनु, अम अणम असुखम अमुखम अनंतरम, अमात्र निकल वो कुछ भी नहीं खाता और किसी के नहीं है, ना उ, उसको कोई को छू सकता है ना वो किसी को छूता है और ना उसको कोई को छू सकता है ये सब धर्म यदि आत्मा से भिन्न कहीं से किसी का होता तब क्या होता है आत्मा अग्य, जो दी इन सब धर्म को निश्चित करने से क्या लाभ होता यदि अज्ञ होता जाना जाता है आत्मा को ही यही एक आत्मधीनती मतलब तो इससे रहित जो वस्तु होगा वो आत्मा का स्वरूप है क्योंकि वो तब क्या होता है तो ये सब बुद्धि स्थूल धर्म मतलब शरीर के धर्म शब्द ना द्रव्य धर्म है फिर जो है, है तो विशेष नहीं है आत्मा इसको निश्चित करने पर उस विषेद अधान के रूप में जो है बचता है वही चीज जो है हमारा स्वरूप है यदि इस प्रकार यदि इस प्रकार से इसको नहीं जान पाते तो सूचित बोलने का क्या मतलब जाएगा क्योंकि इस प्रकार के जानने से क्या होता है? हमारी जो अपने ऊपर मान्यता था कि मैं ये हूं मैं वो हूँ वो सारा निश्चित कर देते तुम कुछ भी नहीं हो तुम कुछ भी नहीं हो परंतु असंग शुद्ध हो मतलब कुछ नहीं हो मतलब क्या मैं शुन्य हूं नहीं वो नहीं है वो भी नहीं हूँ मैं नहीं हूं। मैं शुद्ध इस प्रकार जितना एक-एक एक-एक के के कर, के द्वारा मतलब निश्चित निश्चित निश्चित करते करते वो धर्मा अस्थूलता दैवता यहाँ पे जो है ये ये द्रव्य गुण कर्म आत्मा नहीं आता क्रिया में उस प्रकार के अलावा आत्म यही हमारा स्वरूप है ये होने पर ही इस प्रकार मतलब जो मैं अपने को जितना मान्यता दे रहा मनुष्य पुरुष ये सब मानना था इस प्रकार बुद्धि वो, वो पुरुषा देते हैं क्योंकि इसलिए धर्म गुण धर्म क्रिया धर्म शरीर ये सबको निश्चित करते हुए यदि वही जो बचेगा वही आत्मा धर्म है यदि ये नहीं होता तब कभी आत्मा को समझ में नहीं आएगा इसके महत्व का निश्चित करने पर ही आपको आत्मा समझ में आता है क्योंकि ये सारा हमने अपने परत्र निषेधार्थम सुनतावर्णन हित मिथ्यास निषेधार्थम हो गया हमने किया हुआ है मतलब कि जो वस्तु है इसको नहीं जान करके उसके स्थान में कोई चीज जिसको कल्पना कारण अतमिन तत्बुद्धि जहा पे जो वस्तु नहीं है उसमें वो बुद्धि हो जाए इसी को अध्यास बोलते हैं इस मिथ्या को निराश करने के लिए तथा इसलिए उस मिथ्या अध्यक्ष को निराश करने के आदि नहीं नहीं है है रस नहीं है गंध नहीं है आकाश नहीं है नहीं इस प्रकार इस प्रकार, से उसको ग्रहण होता है तथा इसलिए अस्थूल आदि मिथ्या अध्यक्ष निषेधा ये वाक्य बोला गया अस्थूल और समाधि प्रकार वाक्य निषेध करने के लिए परत्र पर निधार्थम शून्यता वर्ण कोई नहीं बचता तब क्या होता तब हम शून्य बाद में पहुंच जाते शून्यता था मतलब करने बचेगा शून्य बचेगा तो वो जो है तब हम शून्य में पहुंच जाते परंतु तो ये भी अभिष्ट नहीं है इसलिए परत्रचेत निषेधार्थम शून्यता वर्ण नमिता यदि उसके बाद परत निषेद करने के बाद यदि कोई नहीं बचता ताँ ताँ का ये वर्णन हो जाता तो बात नहीं है कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जितना धर्म हमने अपने ऊपर आलोक कर रखा बैठ करके चुपचाप बैठ करके एक एक करके, करके, करके निषेद करते जाएंगे तो अल्टीमेटली जो कौन निशेद कर रहे हैं अंदर से जो बुद्धि धर्म को भी अहंकार को भी निषेध कर वो जो है विषय रूप में, तो में निषेद करता है कुछ रहा ही नहीं जाता तो शास्त्र ने सबको निषेध करते हुए निशेद अधिष्ठान रूप में आत्मा को दिखाया हुआ है इसको अभ्य करने से कहा निषेध का अधिष्ठान रूप में कुछ नहीं बचता तब निषेध करने वाला कौन होगा बाद में कोई करने करने वाला अपने को नहीं कर सकता है। करने वाला चाहिए ना और ज्ञान होने पर ईश्वर मतलब उपाधि ईश्वर जिस उपाधि से ईश्वर दिखाई पड़ रहा है उसका भी निषेध होता है एक शुद्ध व्यापक चेतन तथ्य समस्त नाम रूप का अधिष्ठान रूप में एकमात्र शुद्ध रूप में रह है, बाकी व्यवहारिक रूप में दिखाई दे रही नहीं नहीं इसमें के है मेरा कोई काम का भी अल्लाह भूभुत आत्मा शुभ अन बचोतोर च इच्छा अनर्थकं मतलब मतलब बुबुत्शा आत्मबोध की इच्छा आत्म जिसके अन्न है प्रातिपा हैुरु उसका ष्ठी वचन है बुभुत्सु बुभुत्सु मतलब जान की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुक का प्रत्येक तो से भिन्न आत्मा को को दिखाएंगे चते नहीं बोलते कि आपको प्राण मन को निश्चित कर देने पर जो बचता है अप्राण ही अमन अशुभ्र अक्षर पर दिव्यो ही अमूर्त पुरुष सबाहतरो अजह अप्राण ही, ही अमन अशुभ्र अंदर भी है बाहर भी है जिसके जिसके सापेक्ष में अंदर बाहर बोल रहे उसमें भी है और वो जन्म से नहित है और वो कैसे है प्राण ही और मनाशुभ उसमें प्राण भी नहीं है मन भी नहीं है इसलिए जब तक ये प्राण मन निषेध नहीं होता तब तक मतलब प्राण वृत्ति मन इंद्रियो सहित जितने सारे वृत्ति है इसको हम नहीं निषेद करते तब तक आत्मा स्वरूप का बोधना मुश्किल हम है परंतु ये बात नहीं है मैं हूँ इसलिए प्राण चल रहा है मैं हूँ इसलिए प्राण चल रहा है क्योंकि मैं प्राण से भी नहीं तू प्राण खुश अथवा प्राण सहित कर्म इंद्रिय से मैं रही थी और फिर सहित मत यहां से जो, जो, जो तो मनोमयन मन तो निश्चित का अधिष्ठान के रूप में यदि कोई नहीं बचता तो इस प्रकार श्रुति बात को जो निरतक हो जाता है प्राण और मन को निश्चित कर देने पर निश्चित के अधिष्ठान रूप में जो बच जाता है वही हमारी पारमार्थिक और वही हमारा पारमार्थिक स्वरूप है और नाम रूपात्मक जितना भी जगत है जहाँ पे वो पारमार्थिक नहीं है ऐसा निश्चय करने से सब निश्चित के अधिष्ठान के रूप में जो बचता है जो विषय रूप में समझ में नहीं आएगा परंतु कोई एक तत्व है ये आ जाएगा यही जन अपुभूति के लिए यही उपाय है यही उपाय है ये यह यहाँ पे भगवान पात्र दो प्रकरण के माध्यम से कहा ठीक है आज इसको यहाँ पे रखेंगे कल देखते हैं क्या बोलते हैं तत्व ज्ञान स्वभाव प्रकरण ठीक है तत्व के लिए कैसे हमें जो्यता चाहिए उसको लिख करके आप बोलेंगे संक्षेप ले कई दिखिए उपदेश यहाँ पे दिया हुआ है भी क्या है जल क्या है जागृत प्रकरण को समझेंगे ठीक है अब जो है इसके बाद वैराग्य शतक ये तो भी बहुत अच्छा है ये वैराग्य शतकों में कहा तक हुआ था स्वामी जी प्रतिवादी फोर्टी सिक्स Hmm. दमनी दमनी तो चिता नीतरी कुंभपी जस रस पिता न चंद्रोदारुण्य गफल चिता दीप व्यस्ता बृंद दिद्यान विनीचिता खर्गाग्रैकुंभपीठद नाक जश चंद्रोदय गतमेव इसको पढ़ लिए थे पहले बोले थे कि हमारा जीवन तो केवल माता की जोबन में कुठार से छेद करने के लिए हुआ कोई अच्छा काम तो हुआ ही नहीं फिर आगे बोल रहे हैं। और भी ये जो उस समय समय लोग को ले कर की, कर्म को लेकर लेकर लड़ाई जो जो उदित होता है उचित विद्या जो हमारा वेद शास्त्र व पर पक्ष को नहीं मानने की मात्र खाली इस प्रकार विद्या भी उदय नहीं हुआ मतलब तो हमने प्राप्त तो नहीं कर पाया प्रति कि कि जो जो को खंडन करने वाली तो व्यक्ति के लिए आवश्यक विद्या विद्या है ना वो की तो हमने जिंदगी भर करी नहीं पाया फिर न भ पीठ नीतम जस मतलब जिस प्रकार कोई कठोर चीज को काटने के लिए जो राशि की आ, मतलब समस्त व्यक्ति की जश को खंडन करते अपने ही प्रतिभा को, तो आपने को इस भगवान शंकर नाम अभी तक विद्यमान इस प्रकार अपने नाम हमेशा रह जाए इस प्रकार कोई काम भी हमने नहीं कर पाया फिर क्या तो धर्म भी नहीं हुआ अर्थ भी, भी, भी नहीं हुआ भोग भी नहीं हुआ भोग भी नहीं हुआ कि मतलब कोई स्त्री के साथ रहकर कोई तो बोले शौक भोग से भी मैं वंचित रहेगा इस प्रकार से मेरा जो जोवा नवस्था था वो गया जिस प्रकार कि कोई मकान तो है है जला दिया दिया दिया परंतु मकान से कोई कोई काम लेने वाला व्यक्ति पे नहीं है। अंदर आत्मा की प्रकाश जल रहा है परंतु आत्मा प्रकाश से तो जो काम होना चाहिए था वो मैंने कर नहीं पाया ये आक्षेप कर रहा वहां पे इसी प्रकार अगले इसी प्रकार इसी को बोल रहा असिकता अथिकलपज शुश्रूषा सहित मनसा पिछर्ना संपादि आलोलायतन आलोलायतोचना काके स्वनेीनालिंगिता काीये अधिकता अतिगता कलंकताजित शुश्रूषा मनसा पिछर्ना संपादित आलोलो आलोलायतोचना प्रियतमा स्वेशिता कालो व्यंबरूपतया का हमने पठन नहीं प्रया भी समाह मन से पिता माता का दुष्ट का सुस्त वो भी नहीं कर पाया फिर और ना जो है कोई पत्नी के साथ अच्छे व्यवहार कर पाया इस प्रकार काल जो है हमको केवल क्या करते हैं कि बस ई नौकरी पिंड कहा के लिए वह प्रेरती है पैसा उपार्जन करने के लिए जो है आजकल तो विशेष करके पैसा तो बहुत मिल जाता है परंतु तो व्यक्ति को अपने व्यक्ति का जीवन में कोई धर्म का बात सुने अथवा अपने परिवार के पिता माता को देखे ये तो टाइम ही नहीं मिल पाता है आजकल बड़ो बरसा कॉर्पोरेट पोस्ट में नौकरी करते हैं अच्छे अच्छे काम करते हैं काम ऐसा करते हैं की जिंदगी भर उस पैसा के पीछे ही चला जाता है परंतु और जो जब मानुष्य शरीर नहीं पाते मतलब की तरह में प्रेरित करता रहा काल हम जो है मैं अपने काल समय को ठीक से उपयोग नहीं कर पाया ना धर्म में न अर्थो में न काम में न मुक्त में इस प्रकार जीवन ही जो है जीवन की परमार्थ साधक विद्यालाभ जो है ज्ञान लाभ वो भी नहीं पाया। होती भी किया, तो अर्थे कर धन कुपार जान भी नहीं हो पाया तो मिल रहा है एकाग्र चित्र से पिता माता के सो भी नहीं किया सांसारिक सुख कुछ भी भोग नहीं हो पाया कौ की तरह इधर उधर इधर उधर थोड़ा कोई विद्य दे देगा उसको लाल समय कर दिया है अब अब जीवन जो जो है आ गया। जो आ गया अब तो कुछ कर नहीं पाते उस काल कि निकाल की महिमा से तो बार्धक को आना ही आए तो बोलते हैं व्यम जेभ्यो जाता स्थिर परिचिता समम जयर समृद्धा स्मृति विश्वता मेतेस्मा स्म प्रतिदिवसूवस्था जेभ्य जताचिता खलुते समर् समृद्धा स्मृति विषयताम ते गई में स्म प्रति पतना नदी जो पिता माता आया होता जो हमारा बहुत परिचित था वो लोग जो है सब हमसे अलग हो गए मतलब सब मर गुजर गए जो हमारा समा, उमा, समान उम्र के थे वो भी अभी स्मृति का विषय बन गया वो भी चले गए अब अब कब मर जाओ कब मर जाओ इस डर के हमारे लगा हुआ है आसन्न पतना जैसे अगे गिरने वाला है नदी तील में जो है नदी के किनारे नदी बहते बहते किसी पेड़ का जो है पूरा जो जड़ से धीरे धीरे मिट्टी हट गया वो पेड़ किसी भी समय गिर सकता है, है इसी प्रकार जो है हमारे जीवन की अवस्था अवस्था इस में में आ गया। <laughs> शंक, काम लाभ मतलब जीवन नहीं बिता पाया जो पिता माता से उत्पन्न हुआ था वो लोग तो पहले ही चला गया और जिसके साथ एकत्र भाई बहन था वो भी जो है चला गया अब इस अवस्था में आ गया कि जैसा नदी तट में कोई पेड़ के जमीन सब नीचे से हट गया किसी भी समय की सकते है। इस प्रकार जो है मृत्यु की इंतजार कर रहे है। बस और कोई चिंता मत मृत्यु की दुखी हो करके जो शास्त्र जो सौ साल शा, की उम्र भगवान ने दिया था वो जो है कैसा बीत गया देखो कैलकुलेशन करके दिखा रहे अभी कि अभी अंतिम समय में आकर के ऐसा स्थिति मन में होता है ना पिता माता रह गया ना बंधु भ्राता कोई रह गया जिनके सारे पति पत्नी जो भी बुढ़ावस्तु में देख करके पति और तो पुत्रगण होता है ना दो बुढ़े को वही पे हम देखते हैं। बात ना मरा और भी काम है ऐसे जो है मतलब नदी तट में खड़ा हुआ एक सूखा वृक्ष जो उसके नीचे से सारा सपोर्ट हट गया इसी प्रकार से हमारा जीवन की सारा जितना सपोर्ट था हट गया अब केवल मित्र का के इंतजार हो रहा है बस इतना ही उनका मन की भावना है तो ये सोचना है, जो भगवान ने आयु दिया था कैसे, के देखा करने के वो नहीं है बोल रहे हैदर्धम गर्धस् पर धर्म परम बाल बृद्धो शेषम वैधिग दुख सहित जीवे चंचल तरे दिवना शुकां। दिवना शुकां दिवना शुकां मिला आपको नीयते जीवितरंग रात्रपरम बाल तब्दत शेषम दुख सहित सेवादिनीय जीवे बारी तरंग चंचल तरे शोक्यम प्राणी नौ साल भगवान ने आयु दिया था सौ साल के अंदर पचास साल तो रात्रि में शोक ही बिता दिया hmm. आधा साल तो हम निष्क्रिय बिता समय आयु वर्ष शतम मेराम परिमित रात्रो तदर्थम गतम रात्रि में रात्रि कल में निद्रा में मतलब कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाया इसमें आधा जीवन की आधा समय चला गया अब बाकी जो आधा बचा मतलब 100 में 50 बच्चा उसमें चला गया तस और अधर्म परम और जो बचा हुआ जो साल में, उसमें जो साल की है पच्चीस साल उसका अर्थ भाग जो है ये जिस समय धर्म आचरण करने का समय मतलब उपाय उपाय नहीं रहता क्यों बच्चा भी नहीं करता बुढ़ापा भी नहीं होता तो बाल विद्वतर स्वधर्म पर मतलब जिसमें जो जो जो नहीं इस प्रकार धर्म आचरण सुन से, से बीत गया अवशिष्ट जो पंच विंशतिशेष हम व्याधि भी नहीं आते बाकी समय जो है आधी व्याधि जितना है आप को कोई मर गया उसके भी वियोग से दुख और दूसरे की सेवा दूसरे के मनोरंजन करते भी बिता दिया एक श्लोक को जो है बड़ा सुंदर लिखा सौ साल भगवान ने आयु दिया था पचास साल तो शो के ही बीत मतलब गया क्या क्या? मतलब और जो पच्चीस साल बच्चा वो जो शेष व्याधि भी होगा दुख संचित तो, सेवादी भी नहीं आते कुछ अति व्याधि होगा और कुछ दूसरे के मनोरंजन करने के लिए दूसरे की तुष्ट करने के लिए जीवन बिताना पड़ेगा इस प्रकार से जीव में बारी तरंग चंचल तरह जो मतलब चल, जीव की तरह जो अत्यंत चंचल क्षणिक है बारी हमेशा चलता ही रहता है बारी तरंग चंचल तरह जीवे जो जीवन, जीव के जीवन जो जीव जल की तरह निरंतर प्रभावान है इसके जीव में सुख हम कृत हम प्राणी सुख मतलब सुख की भाव इस सुख की वास्तविक सुख की भाव ऊपर की होता भाव में कभी स्थिर हो पाया? नहीं बोल बोल करके शोक क्यों रहे? जो सुख सुख तक सुखी जो, जो भाव में सुखी हो जीवन में क्या अभी तक आया कितना पैसा लिया कितना कमाया कितना क्या महाराज दुखी रहे सुख के भाव जो मना में से रहने वाला है वो जीवन मनुष्य जीवन में कहा आता है किसी का जीवन में सुख दृष्टि होता ही नहीं है किसी को पूछकर नहीं एक, कम में एक आधी व्यक्ति कोई बोल सकता है कि हां मैं हां, कोई जंगल में जाके तपस्या कर किया, वो उसका जीवन दिखे बिल्कुल आनंद से मिल उसी का कोई उसका मतलब किसी का कोई लेना देना नहीं है किसी कुछ प्राप्ति की इच्छा कुछ को कुछ नहीं है इसलिए ये जो है काल की महिमा को अपने भी इसको दिखिए जितना सौ साल भगवान भी तो आजकल तो सौ साल नहीं है क्या हो ठीक है उसमें जनित कर्म में चला जाता है उसका भी आधा समय तो जो है धर्म आचरण होता ही नहीं है बल्लावस्था में वृद्धावस्था में और तो बाकी जो पच्चीस साल बच उसमे तो आधी व्याधि दुखों सहित अदूष्ट के मनोरंजन में चला जाता है इस प्रकार से चंचल जल की तरह चल चल तरंगों में जीवन में मनुष्य के जीव में सुख की अभिव्यक्ति व सुख की अनुभव भाव मन में रहना चाहिए कहां हो पता कहांतर जो है असुख के भावी बना रहता है इस प्रकार से किसी भी अवस्था में सुख जो है सुख के जो भाव हमारे अंदर रहना चाहिए उपलब्धि होता ही नहीं है और अंतिम में क्या होता है बस इस प्रकार दुखी होकर कुछ भाषणों की पुंज मन बनक से जो है एक कुछ पूर्ण हुआ अभी तो भी प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र भवरों जो है अनादिक से चलता रहे, रहे आप बैठ कर दिया कुछ देख राजा थे राजा होने के बाद उनके मन में इतना बहिरा गया देखे कि अरे कितना समय हमारे इस प्रकार से चला गया हमने जीवन का शब्द मनुष्य जीवन का शब्द कर ही नहीं पाया हम लोग सभी के जीवन में ऐसा ही है इसलिए जो सुख निरंतर ढूंढते हैं निरंतर सुख स्वरूप आत्मा की ओर जब तक ध्यान नहीं जाएगा तब तक हम सुखी जीवन और से भाव भाव मुक्त तो नहीं हो पाएंगे यही है काल की महिमा के वर्णन से शुक्रम तर ही कहना चाहते हैं कि संसारिक वस्तु से वही राग वही राग इसके बिना होना संभव ठीक है आज यही पे रखेंगे ओम पूर्ण मधा पूर्ण पूर्णमा पूजा पूर्णमाय पूर्णमेवावशिष्यूशी